एक दो तीन चार क्या हलका क्या होता भार उपर नीचे दूर पास जमा घटा गुणा और भाग अरे ठेहरो जरा समझतो ले C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है ये कारे करम अंदाजा लगाओ भाग एक इतना मज़ा आते है न नए खेल बनाने में अब तो हम खेल बनाने की फेक्ट्री बन गए है हाँ आएगा बता बताओ कौन बनाएगा अरे भाई सोचो सोचो मैंने तो नया खेल घर पर ही सोच लिया था क्या सोचा था हमें भी तो बताओ हमें सिखाओ तो सही अरे भाई रुको रुको बोल ले तो दो <laughs> इस खेल का नाम है अंदाजा लगाओ अंदाजा लगाओ बहुत ही अजीब नाम है ये कैसा खेल है अरे भाई सुन तो लो उसका गेम क्या है तो मेरा गेम ये है कि हम मन से कोई कहानी बनाएंगे हैं ये क्या बेकार गए कहानी बना <laughs> अरे भाई पहले पूरा खेल तो सुन लो हां हां सुनाओ सुनाओ हां हम मन से कोई कहानी बनाएंगे और बाकी सबको गनेट के अनुसार अंदाजा लगाकर कहानी पूरी करनी है ठीक है अच्छा कैसे पहले तुम कहानी बनाओ देखिए तो सही हां हां अभी कुछ समझ नहीं आया एक बार तुम बनाओ तो हम समझ जाएंगे हां हां क्यों नहीं अभी लो तो मेरी कहानी है टमाटर फूटते नहीं एक खेल के मैदान में बहुत से टमाटर खेलने आते हैं टमाटर वो फूटते नहीं थे मेरी मर्जी मैं कैसी भी कहानी बनाऊं टमाटर फूटते नहीं अब सुन रहे हो या मैं जाऊं अरे नहीं रुको तुम नाराज हो गई सुनाओ भाई सुनाओ हां तो एक खेल के मैदान में बहुत से टमाटर खेलने आते थे वो सीसो झूले पर खेलना पसंद करते थे मेरी तरह मुझे भी पसंद है मुझे भी बहुत मजा आता है इसी तरह वो भी रोज सीसो झूले पर खेलते थे अच्छा एक दिन एक बड़ा सा कद्दू आया और सीसो के किनारे पर बैठ गया <laughs> कद्दू कद्दू झूला तो एक तरफ हो गया होगा <laughs> हां और क्या वो कद्दू 2 किलोग्राम का था 2 किलोग्राम किलो किलो हां और बेचारे टमाटर तो 50 50 ग्राम के थे 2 किलोग्राम का कद्दू और 50 ग्राम का, का टमाटर एक ही शो पर <laughs> हां बेचारे टमाटर तो थे छोटे-छोटे सब इंतजार करते रहे कब कर दो उठे और वो झूले पर बैठे <laughs> तो तो क्या कर दूं उठ ही नहीं था हां वो उसी पर बैठा रहा <laughs> <laughs> वो बहुत छोटे-छोटे से थे हां और कर दो इतना बड़ा वो उठा ही नहीं वो क्यों नहीं उठ रहा था उसे तो बस शरारत सूझ रही थी ना <laughs> <laughs> अरे तो टमाटर झूला कैसे झूलेंगे <laughs> सब टमाटरों ने सोचा हम सब दूसरी तरफ बैठ जाएं और कट वाली साइड ऊपर हो जाएगी और कट दो नीचे गिर जाएगा वाह <laughs> क्या आईडिया निकाला तो अब मेरा खेल यह है कि अंदाजा लगाओ कितने टमाटर दूसरी तरफ बैठे कि कट दो नीचे गिर जाए सोचो सोचो कब क्या हो गए अरे सोच रहे है हम क्या डरते है 2 मिनट में बता देंगे देखो भाई एक 50 ग्राम का है तो 100 ग्राम में दो टमाटर हो गए ना हां हां 100 ग्राम में है दो टमाटर यानी 20 20 टमाटर होंगे e 1000 ग्राम के यानी 1 किलोग्राम टमाटर 20 टमाटर मतलब 1 किलोग्राम तो 40 टमाटर मतलब 10 तो 2 किलोग्राम हां अगर 40 से भी ज्यादा टमाटर सीसो के दूसरी तरफ बैठ जाए तो कद्दू गिर जाएगा वाह क्या अंदाजा लगाया बिल्कुल ठीक इस कहानी में तो मजा ही आ गया अंदाजा लगाओ भाग 1 अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार एशान वंश आईnish तन्मय तनीषा मृत्युंजय अभिनव हंशिका रेणुका लवनीश और रितिका ध्वनिंकन बटी लैंग लिंगडो और सरोज महापात्रा निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति c i and -E c e